आगे दिखे खे जरतरे सभा मनहुरो सतर वार उखारी मुठिकबु धार निठुरा रे धरे कूबरी कान बनाई लखी मही कराल कठोरा सत्य जीवर लई हही मोरा बोले रा कठिन कर छाती प्रचंड क्रोध क्रोध से से जलती हुई के के, सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी मानो क्रोध रूपी तलवार नंगे म्यान से बाहर खड़ी हो कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है धार है और वह कुबरी मंथरा रूपी सान पर धर कर तेज की हुई है राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी राजा अपने छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कई कई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले प्रिय प्रिया बचन कस कह से कुभा प्रती प्रीत करिहाती मोरे भरत राम दुयाखी सत्य कहु करी शंकर साखी अवश्य दूत मैं पठ ये ब्राता सुनत दो भ्रता सुधिन सोधि सब साजु सजाई भरत बजाई हे प्रिय हे भीरु विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह के वचन कैसे कह रही हो मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं अर्थात एक से हैं यह मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ मैं अवश्य सवेरे ही दूध भेजूंगा, दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोझवा कर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूँगा लो भनरा महिराज बहुत भरत पर प्रेत मैं बड़ छोटे विचार करत रहे राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था बड़े को राजतिलक देने जा रहा था राम सपत सत कह सुभा राम मा तुकु कहऊ नाऊ मैं सब कुह तो बुपिते पर मनोरथ छु छे स परिहर हुअब मंगल साजू कछु दिन गए भरत जुबराजू एक ही बात दुख लागा खुला गरतू शरयस मंज समागा राम की सौ बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे यह सब किया इसी से मेरा मनोरथ खाली गया अब क्रोध छोड़ दे और मंगल साध सज कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा अजहू हृदय जरत ते परिहा साहु तिर रामया परू सब को कहे राम सुठ साधू तुह तो सराहसे करसी सदे अब सुनिमोह भय संदे हो जासुशु भाय अरिकूला मा तो प्रतिकूला उसकी आज से अब भी मेरा हृदय जल रहा है यह दिल दिल्लगी में क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है क्रोध को त्याग कर राम का अवराध तो बता सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं तो स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी अब यह सुनकर मुझे संदेह हो गया है कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठे तो नहीं थे। जिसका स्वभाव शत्रुओं को भी अनुकूल है वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों कर करेगा? हाँ कर देखो अब नयन भरे भरतराज अभिषेक हे प्रिय हसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक देख सकूँ